अभी नाम नहीं रखा है पुराना है प्राचीन नाम है इसका कितने साल पहले नाम रखा हुआ है बोलेगा खुद ही बोलेगा दे माइक दे सुरेश को हम्म आवाज़ नहीं आया राजस्थान के जोधपुर में एक बार गुरुदेव के आदेश से ही मैं गया था बापूजी ने कहा कि तू गया ही है तो सुबह आश्रम में सत्संग हो जाए खबर कर दे सत्संग के बाद गुरुदेव से बात हुई बापूजी ने पूछा कितने लोग थे मैंने कहा 300-400 लोग होंगे गुरुदेव ने कहा जोधपुर वही का वही है ढाई महीने पहले सत्संग हुआ था बड़ा विशाल आयोजन था लाखों लोग थे बापूजी ने कहा जोधपुर वही का वही है सुरेश भी वही का वही है तो भीड़ क्यों नहीं है आज 300 400 चार लोग क्यों थे मैंने कहा बापूजी बैल शिवजी के साथ होता है तो पूजा जाता है अकेला होता है तो बेचारा धक्के खाता रहता है आ, देखो सीधी बात है हाँ फिर समझ गए बैल शिव जी के साथ होता है तो पूजा जाता है अकेला होता है तो डंडे खाता है बोझा उठाता है हम्म ऐसा दूसरा ओ शीतला माता का भी बताएंगे बढ़िया हाँ नवरात्रि के दिन से तो कई लोग माता जी की स्थापना करके पूजा करते हैं नौ दिन तक तो एक आदमी शीतला माता का भगत था माता जी की मूर्ति बड़ी बनवाई थी तो उनका वाहन ही गधा है तो उनके ऊपर ही रखवा कर जहाँ स्थापना करनी थी जा रहा था तो लोग रास्ते में माताजी की मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे सिर झुका रहे थे तो गधे को लगा क्या बात है आज तो लोग मेरे को इतने सारे प्रणाम कर रहे हैं लाइन में खड़े होकर तो हैं कूँ हैं कूँ करने लगा मालिक ने डंडा मारा कि तेरे को प्रणाम नहीं करते कम्बक माता को प्रणाम कर रहे हैं मूर्ति हटाई तो फिर मूर्ति थी सरगस में तो सब प्रणाम कर रहे थे तो वैशाखी नंदन समझा कि मैं भी कुछ हूं अब मूर्ति हटा दी फिर मूर्ति हटा दी फिर तो लोग वैशाखी तो... नंदन समझते हो डोंकी को बोलते वैसाख महीने में है कूंग करता है को वैसाखी नंदन वैसाख का बच्चा किसी को गधा बोले तो बुरा लगता है बोले ये तो वैशाखी नंदन है यशोदा यशोदानंदन ऐसे वैशाखी नंदन जी ओम हरी क्या मौसम है वायु के रूप में ब्रह्म ही बरस रहे हैं आनंद आनंद उभर ना हे hey प्रभु हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम ओम ओम ओम राम जी अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता है आशारूपी बाण की शलाका उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं इंद्रिया दुष्ट बड़ी कृतघ्न हैं, जिस देह के आश्रय रहती है उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती है इनको तुम जितो, इंद्रिया और मन रूपी चील पक्षी है जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध् को उड़ते हैं और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आगिरते हैं जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उसको भोजन नहीं कर सकते जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता हे राम जी, वासनारूपी वैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रिया हो जाती है मन सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है मैं राम तिर सब वासुदेव कैसे ब्रह्म परमात्मा वर्षाओं के बरस रहे आनंद गंगा होकर लहरा रहा है ओम ओम आनंद शांत आनंद प्रयत्न नहीं प्रीति ध्यान नहीं प्रेम साधना नहीं स्नेह शुरू में साधना लेकिन बाद में स्नेह प्यार आनंद ओम ओम ओम आनंद ओम शांति ऐसा कुछ प्रयत्न नहीं करना देखे क्या होता है क्या मिलता है ना कहीं जाना है न ईश्वर को बुलाना है न ईश्वर को बनाना है ना जगत को मिटाना है ना जगत को बनाना है अपना भाव दिव्य करना है बस अपना भाव भगवत भाव करना है भगवत रस वाला बस हो गया ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तो बुरी आदतें छोड़ने के लिए मेहनत है एक तो बुरी आदत छोड़ने के लिए मेहनत करो अथवा तो बुरी आदत छोड़ने की मेहनत नहीं करो खाली भगवान को प्रेम करो बाकी सब ठीक हो जाएगा <laughs> गुरु को और भगवान कम तो गुरुजी को प्रीति किया बस हो गया काम गुरु का प्रेमा भक्ति अपनी अभी इस बैल को करोड़पति होना हो तो कितना मेहनत करना पड़े लेकिन करोड़पति पापा के गोद में आ गया तो अभी है, है? अपने तरफ से बैल जावे करोड़पति बनने को करोड़पति के गोद में बैठ गए ऐसे ही भगवान और गुरु के अनुभव में अर्पित हो गए मौज हम्म गई वास्तव में हम भगवान की गोद में ही हैं लेकिन पता नहीं है कि सब भगवान है वासुदेव है भगवान की गोद में ही हम हैं यह ऐसा है वे वैसा है ऐसे चिंतन से हमारा चित्र दूषित होता है वासुदेव ओम आनंद ओम शांति ओम माधुरी ओ ये गोली चूस के दो घंटे तक दूध नहीं पिए तो अच्छा है डेढ़ दो घंटा बस बाकी कोई चिंता की बात और सुबह खाली पेट चूसें तो अच्छा है जो दोपहर को भोजन के पहले एक घंटा या तो शाम को कभी चुप गए तो कभी भी पानी से भी ले सकते हैं ऐसे चूसे में लेकिन ये सब मिलाकर भगवान के रस में भगवान के ज्ञान में भगवान के प्रेम में गति हो नहीं तो औषधियां तो पैदा होके मर गई औषधि वाले भी मर गए इसी जन्मे और मरे तो क्या फायदा ओम ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम दाता जी ओम रामा जी ओम श्यामा जी ओम ओम ओम हरि ओम ओम